कर जाती है तो अब तो गौ माता शाम को आती हैगी और भूख से बेचैन वो बच्चा जब संध्या होती अपनी माँ को देखता है उछल कूद करता है तो जैसे ही माँ उसको चकाचक दूध पिलाती है तो सब भजन खत्म हो जाता हैगा अब जैसे कि हम लोग निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं तो होता क्या जब तक पानी नहीं पीते तब तक पानी की अहमियत होती है हम जैसे जल का पान करते द्वादशी के दिन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 तो जाते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं तो मैं लौट आ जाऊंगा 10 दिन के बाद अब वो बेचारी इतनी भोली उसे पता ही नहीं 10 दिन किसे कहते हैं तो उस समय उसके स्वामी ने पति ने दीवार में 10 लाइनों को खींच दिया बोले हर रोजाना सवे, सवेर हो होकर एक को काट देना जब तुम तो दसवें दिन इसको काटोगे तो मैं आ जाऊँगा अब वो भोली भाली हर रोज एक लाइन को काटती थी जब उसने दसवें दिन उस आखिरी लाइन को काटा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 देवराज इंद्र देख रहा है ये हे तो राक्षस वो भजन कर रहा है तो उस समय देवराज इंद्र ने कह दिया अहो दानो सिद्धोश्री बड़ा सिद्ध पुरुष निकला और बत्तासुर का भाव बदल गया बत्तासुर ने कहा हे इंद्र तू गुरु हत्यारा है तू मेरे भाई का हत्यारा है तो ब्रह्म हत्यारा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अब हुआ ये कि बत्तासुर ने रख कर मुक्का हाथी को मारा तो हाथी तो दूर जाकर गिरा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 कि अब तो इंद्र इंद्र को को मौका नहीं दिया हाथी पेट में ले लिया हुआ ये कि यहाँ तो आकार मच गया अरे सब देवताओं ने कहा ये तो इंद्र को ही नाश्ता कर अब क्या होगा पर इंद्र ने नारायण कवच को धारण कर रखा था सो दिन बाद इंद्र जो है बत्ता सुर के पेट को फाड़ कर आगे वज्र के द्वारा और इस प्रकार से हजारों वर्ष लगे बत्तासुर की गर्दन को काटने में इस तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित बत्तासुर का उद्धार हो गया परीक्षित महाराज जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि भगवान ये तो असुरता बत्तासुर पर असुर में भी जो है इस बत्तासुर ने भजन कैसे किया तो ये बड़ी जानकारी वाली बात है तो अब हम बत्तासुर का चरित्र तो कहते हैं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 अब इंद्राणी इससे बड़ी घबराती थी तो एक दिन इंद्राणी ने कहा बृहस्पति जी के कहने पर कि मैं एक सर्द पर तुमसे विवाह करूंगी राजा नाहूश को तुम ऋषियों को लेकर आओ तुम पालकी में बैठो ऋषि तुम्हें अपने कंधे पर उठा के लेकर आओ और जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुमसे विवाह करूंगी। अब राजा नाहू राजा नहूस तो इंद्रानी पर बावरा हुआ घूम रहा था तो उसने ऋषियों को पकड़ा और ऋषि ने इसकी पालकी उठाई अब ये इतना उतावला हो रहा था इंद्राणी से मिलने के लिए ऋषि के तो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो उस समय ऋषि ने कहा मुर्ग हम क्या तेरे सेवक हैं तू हमसे हम हमसे हम, हम अपनी पालकी उठवाता हैगा तू इतना उतावला हो रहा हैगा जा तुझे श्राप देते हैं तू अजगर हो जा इस तरह से ये जो राजा नहूस थे ये अजगर हो गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं <coughs>